भूलिहारी लाल की जय देवजु श्री राधा गिरीन्द्र बिहारी देवजू की जय श्री चैतन्य चढ़ता अमृत ग्रंथ की जय श्री नई गौरह हरिबो श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय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 राधा हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल श्री राधा हरि गोविंद जय जय गोविंद गोलबंदावन बिहारी लाल की जय ओं नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमा जय त्रिपरासूनु सत्यवती हृदय नंदनों व्यास यहा कमकल वाग्म ममृत जगत्ती विश्वसर्गसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्ष पर धाम जगद्धाम नमा हृदय से प्रेरणया प्रवर्तिहांबराको तस्य हरे पदकमल वंदे हम श्रीचैतन्यदेव वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवांश्र श्री जा सह गणरघुनाथन्तम तम सजीव साइतम सवधूत पिजन सहित श्रीकृष्णचैतन्यं श्री कृष्ण प आजानुलंबित सहगणलताश्री विशाखान्विताई आजावितुजौ कनकावदीर्तनकमलायक्ष विश्वभरौ जुजरौ युगधर्मौ वंदे युगलम् वंदे कृष्णपरविंदयुगल दुर्शाम् वक्षोज प्रणीकृते विलसती स्निग्धों रागस्व काश्मीर कलशोणीम उपरीतने कस्तूरिका नीलमा श्रीखंडम नक्षंद्रकाहरीजमावते नारायण नमस्कृत्य नरम चोत्तम दवी सरस्वती व्या तक जयमदीरे वाचाकुभ्य कृपाद्युच अस्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो करुणाबराशे हे ऊप दुर्गत जनक दयावलोक हे भट्टि उम्म सुमते रघुनाथदासजीव मे कुत मंद मतेर्दयाद्र तुसी कान यदमना च श्री युवृंदवन बिहारी लाल की जय पर श्री चैतन्य चरतामृत श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का चले श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने श्री नित्यानंद प्रभु उनके आदेश को पालन करते हुए दंड महोत्सव उनका आयोजन किया श्री राघव पंडित उनके घर पर फिर पथारे श्री राघव पंडित उनको उनके सामने श्री महाप्रभु ने श्री नित्यानंद प्रभु ने दोनों ने अपूर्व रूप से नृत्य किया श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने सौ मुद्राएं और सात तोले स्वर्ण ये श्री नित्यानंद प्रभु के किसी हरि बो नित्यान प्रभु की किसी भंडारी को प्रदान किया और भंडारी को प्रदान करके श्री महाप्रभु की आज्ञा को ग्रहण श्री प्रभु की आज्ञा को ग्रहण करके उनकी कृपा को ग्रहण करके ये बाहर आए हैं अपने घर पर गए और अपने आप को कृतार्थ करके मान अब एक प्यार में कह रहे हैं छठा परिच्छेद एक, एक सौ तिरपन भी प्यार से है अभ्यंतर नाकोरे दुर्गा मुंड पे याकौर शयन श्री रघुनाथ दास है वहां से लौट करके जब आए तो इन्होंने अभ्यंतर ना करे गमन घर के भीतर गमन नहीं किया और बाहर दुर्गा मंडप में ही इन्होने शयन किया माने अपने घर के बाहर जो ठाकुर जी का दुर्गा मंडप पहुंचते हुए ठाकुर जी का मंडप तो ठाकुर जी का जो मंडप है वो ठाकुर जी के मंडप के पास में ही इन्होंने वहां वही जगमोहन में मंदिर में ही इन्होंने चयन किया तहा जाग रहे सर्वरक्ष के गौण पलाय करे नाना उपाय चिंतन वहां चौकीदार जागते रहते हैं और ये दास गोस्वामी वहां से वहां पर सोते सोते और चिंतन कर रहे हैं उन सैनिकों के बीच में ही दुर्गा मंडप में जो चौकीदार हैं उनके बीच में ही शहन कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि कैसे मैं यहां से घर से अब निकलू ग्रह त्याग कैसे करूं हेन काले गौर सब गौर भक्त गौण प्रभु देखिते थे नीला गमन इसी समय इन्होंने सुना गौरव देश से जितने भी भक्तगण हैं वे श्री महाप्रभु का दर्शन करने के लिए नीलाचल जा रहे हैं जगन्नाथपुरी जा रहे हैं यह भी गौर देश में ही है वहां पर तो यहां से जा रहे हैं तो ताभार संगे रघुनाथ या पारे मन में विचार कर रहे हैं इनके साथ में तो मैं जा नहीं सकूंगा क्यों कृषि प्रकट संगे कभी धरा पड़े मैं सिद्ध व्यक्ति हूं सब लोग जानते हैं कि ये एक जमींदार के लड़के हैं तो इनको सब जानते हैं और वहां पर सब लोगों के साथ में रहने के कारण इनकी यात्रा प्रसिद्ध है इसलिए जिस मार्ग से जाते हैं इस मार्ग से कोई दूसरा जाना नहीं चाह रहा है और ये भाग के जाते थे किसी अलग रास्ते से और जो यात्रा जाएगी वो एक अलग रास्ते से जाएगी इसलिए सबको जानता है ये मते चिंत ही थे दैव एक दिन बाहरे देवी मंडपे परि आचिन शयन ऐसा विचार कर रहे हैं दास दासगोस्वामी दैव की बात है कि एक दिन रात को दुर्गा मंडप में ये शयन कर रहे थे उस समय दंडाचार्य रात्रि यवे आचे अभिशेष यमनंदन आचार्य तब कौला प्रवेश जब वो रात्रि चार घड़ी बाकी रह गई है चौबीस मिनट की एक घड़ी हो गई है जब चार घड़ी रात्रि बाकी रह गई उसी समय श्री यजुनंदन आचार्य इनके पास में आ गए कभी कभी डेढ़ घंटा रात्रि बाकी है डेढ़ घंटा पौने दो घंटा तो उस समय रघुनंदन आचार्य इनके पास में आ गए वासुदेव दत्तर हो है अनुगृहित रघुनाथिर गुरु हो है पुरोहित श्री यज्ञ आचार्य वासुदेव दत्त जी इनके कृपा पात्र थे बासुदेव दत्त जी का बड़ा प्रसिद्धि है एक बार श्रीमंद महाप्रभु से कहा कि संसार के जितने भी नरक भोगने वाले पापी हैं हे प्रभु आप उनको तो अपने पास में ले लो उनके पाप उनके कष्ट में भोग लूंगा ऐसे इतने उदाहरण कि ठाकुर से प्रार्थना कर रहे हैं कि नरक में जितने भी जीव पड़े हैं उनके पाप मुझे मिल जाए और इनको आप अपनी शरणागति प्रदान कर और मैं इनके पाप को भोग लूंगा इतने ऐसे उदार इतने ऐसे महाभागवत श्री वासुदेव दत्त उन वासुदेव दत्त उनके ये अनुग्रहित हैं कृपा पात्र हैं और श्री रघुनाथ इनके दीक्षा गुरु भी होकर के विराजमान हैं रघुनाथ गुरु थे वो हर पुरोहित और ये पुरोहित भी पहले पुरोहित से ही दीक्षा लेती तो रघुनाथ गुरु से हो हर पुरोहित ये रघुनाथ के गुरु भी हैं पुरोहित अद्वैत आचार्य हो शिष्य अंतरम श्री जगनंद आचार्य श्री अद्वैताचार्य के अंतरम के शिष्य हैं परम प्यारे शिष्य हैं। आचार्य आज्ञाते माने चैतन्य प्राणी अद्विताचार्य ने इनको उपदेश दिया है ये श्री महाप्रभु को ही प्राण धन मानते आसिया दंडाईला रघुनाथ आस तबे दंडवत कैला श्री यदनंदन आचार्य बे आंगन में आए और आंगन में आकर के खड़े हो गए उसी समय श्री रघुनाथ एकदम दौड़ करके आए और अपने गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया तारे एक शिष्य तहा ठाकुर एक सेवा करे। श्री यज्न आचार्य का यह एक शिष्य ठाकुर जी की सेवा पूजा करने के काम में भी लगा हुआ था वो सेवा पूजा छोड़ करके उस समय आया और वो सेवा पूजा छोड़ करके सेवा छाणिया तारे साधे वात पौरे ये सेवा पूजा छोड़ करके अपने काम को छोड़ करके चला गया उस दिन आया नहीं था ठाकुर जी की मंगला कराने के लिए तो श्री यज्न ठाकुर यज्नंदन आचार्य ये उस सेवक को समझाने बुझाने के लिए उस समय जैसे आए थे परंतु मिला नहीं सबको समझाने बुझाने के लिए आए आचार्य, रघुनाथ कहे तावे कह साधन सेवा येन करे नाही आर ना क्राह्मण श्री जन आचार्य उनसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी से उन्होंने कहा कि रघुनाथ तुम चलो अब जो मेरा एक सेवक जो यहां पर सेवा करता था जो सेवा छोड़कर के भाग गया है तुम उसको अच्छी तरह समझाओगे तुम भी मेरे साथ में चलो और उसको समझाओ जाओ जिसे वो ठाकुर जी की सेवा जो कर रहा है सेवा को छोड़ करके जाए नहीं कोई और ब्राह्मण मेरे पास में है नहीं सेवा करने के लिए कि सेवा तो ठाकुर की सेवा बाधित होनी नहीं चाहिए इतना कह करके आचार्य घर हर पूर्व दिशा से कही थे सुनिते दो चौरे सही ही पौधे आचार्य का जो घर था वहां से पूर्व दिशा की ओर था और परस्पर बातचीत करते हुए चार्य और श्री रघुनाथ दास ये दोनों जा रहे थे उस को समझाने के लिए रघुनाथ कहे गुरु चरण है सही से प्रसाद ही पठाई वे तुम स्थान है गुरु जी अब आप को हैरान होते हो आधे रास्ते में ही श्री रघुनाथ बोले कि गुरु जी आप को हैरान होते हो आप हैरान मत हो मैं उस आपके विद्यार्थी ब्राह्मण को साधूंगा उसको समझा दूंगा और उसको आपके पास में भेज दूंगा तो आप चिंता मत करो मैं जा रहा हूं मैं उसके पास में और तो मैं आपको आपके पास में उस व्यक्ति को भेज दूंगा तुम्हें सुखे घर या हो मोरे आज्ञा हो आप घर जाकर के विश्राम कीजिए मुझे अब आज्ञा दीजिए मैं चला जाऊंगा कोई बात नहीं आप आंगन से घर पर जाइए और मुझे आज्ञा दो मैं उसको समझा दूंगा यही छे आज्ञा मा परिल निश्चय ऐसे इन्होंने श्री गुरुजी से आज्ञा मांग ली जन्माचार्य से रघुनाथ दास जी ने आज्ञा मांग ली और मन में निश्चय कर लिया है कि इस समय सेवक नहीं नागे कोई भी सेवक रक्षक नौकर चाकर मेरे साथ में नहीं है यह भागने का बढ़िया मौका है तो पलायते भाग यही तो प्रसंग इस समय मैं भाग करके ग्रह त्याग करके चला जाऊं एक चिंतित पूर्व मुख्य कौरल गमन ऐसा कहकर के पूर्व दिशा में ही श्री जनंद आचार्य का घर था और इन्होंने पूर्व दिशा जो है वो पूर्व दिशा की ओर ही गमन किया उलट चाहे पाछे ना ही कौन जन मूल कर के पीछे भी देखा और मूल कर के पीछे देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति आंग रहा है हमारा पीछा कोई नहीं कर रहा है कोई नौकर चाकर सेवक सिपाही कोई नहीं है श्री चैतन्य नित्यानंद चरण चिंतिया पथ चारे उप पथे या उस समय श्री रघुनाथ दास ने श्री चैतन्य नित्यानंद इनके चरणों का स्मरण किया और मार्ग को छोड़कर के किसी गलियारे के रास्ते से बगल के रास्ते से ये दौड़ लगाई इन्होंने और ग्रामे ग्रामे पथ छे या बने बने जो गांव का रास्ता है उस गांव के रास्ते को तो छोड़ें और बन के रास्ते को अपनाएं क्योंकि तो वो तो इनकी जागीर है तो इनकी जागीर होकर के इनको सब सब पहचानते ही हैं पहचानते भी हैं तो ग्राम ग्राम जब आता है तो ये ग्राम के रास्ते को छोड़कर के जंगल के रास्ते से जाएं काया मनो वाक्यो चिंतित चैतन्य चरण और कार मन वाक्य चिंते मन और वाणी इन मन और वाणी से ये श्री चैतन्य के चरण का ही मन वाणी और शरीर इनसे श्री चैतन्य का ही एकमात्र चिंतन कर रहे हैं भाग्य चले जा रहे पंचदश क्रोश चली गेल एक दिन एक दिन में पंद्रह कोस ये एक एक साथ चले हैं करीब करीब तीस मिन एक साथ चले हैं संध्या के समय किसी गोप के गौशाला में आकर के रह गए रुक गए कोई गोप की गौशाला है वहां पर रुक गए हैं उपवासी देख गोप दुखद दुख आमित उस ग्वालिये ने देखा कोई यात्री है उपवासी है भूखा है तो उसने उनको दूध पिला दिया जिसे पान करके श्री से दुग्ध पान करी पढ़िया रोहिला श्री रघुनाथ दास वहीं पड़े रहे उस दूध का पान कर एक था तार सेवक रक्षक तारे नाथ देखिया उधर उनके रक्षक जो हैं उन्होंने जब देखा कि रघुनाथ लौट के नहीं आए कहा गए रघुनाथ के वो जो हैं उनके बोर्धनगर इनके जो सेवक थे उन्होंने देखा कि रघुनाथ नहीं है तो उस समय सेवक ने जागर के जाग करके देखा तार गुरु पार्शे पार्शे वार्ता पूछ ले गया और तुरंत ही दौड़ करके कोई सेवक ने दौड़ लगाई और श्री आचार्य के घर में बात पूछने के लिए गए कि आचार्य उनके घर में क्या रघुनाथ दास हैं तो उनसे पूछने के लिए गेले गए तेह कह गए कि आज्ञा मालिक गेल निज घर बोले नहीं नहीं मुझसे तो वे यहां से आज्ञा मांग करके अपने घर लौट करके गए थे पलायन रघुनाथ तो उथल को, कोलाहल उस समय पूरे गांव में हल्ला मच गया कि अरे रघुनाथ भाग गया रघुनाथ भाग गया रघुनाथ भाग गया। ऐसे कोलाहल हो गया है तार पिता कहे गौरे सब भक्तगण प्रभु स्थाने नीला चले करी अच्छे गमन श्री रघुनाथ दास के पिताजी गोवर्धन उनने ये कहा कि इस समय गौर देश के जितने भी भक्तगण है वे सब नीला जा रहे हैं सही संगे रघुनाथ गेला पलाइला, रघुनाथ जरूर उनके साथ में ही भाग्य होगा दस जन या तारे आनो धरिया इसने दस आदमियों को दौड़ाया कि जो पूरा का पूरा ग्रुप जा रहा है यहां से उसमें जाओ और रघुनाथ को पकड़ करके यहाँ पे ले आओ और पत्र करिया और एक का भी लिखी और उसमें शिवानंद से उनको ये कहा कि आपके साथ में शिवानंद से सबको ले जाने की व्यवस्था करते थे गौर देश के जितने भी निवासी थे उन सबों को जगन्नाथपुरी ले जाने की व्यवस्था शिवानंद से न करें और ये उड़िया जाने बंग्ला नहीं, नहीं बोलकर क्योंकि जहां टैक्स चुकाने का अवसर आए वहां पर उड़िया में उड़िया भाषा से बात करें तो प्रभाव जल्दी पड़ता है तो देशी आदमी ऐसा कुछ समझकर करके माने इनको उड़िया जाने तो और ये बीरा दूती के स्वरूप हैं, जैसे बीरादूती श्री प्रिया जी को लाल जी से मिलाती है श्याम सिंह से मिलाती है ऐसे ही ये दूती स्वरूप है और ये श्रीमंद महाप्रभु से सब लोगों को मिला तो शिवानंद शिवा ने पत्र विनय शिवानंद को पत्रिका दी और उसमें ये कहा कि मेरे पुत्र रघनाथ को आप अवश्य भेज दीजिए हमारे पुत्रे तुम्हें दीवे बाहुलिया, हमारे पुत्र को तुम लौटा दो उसको जरूर भिजवा दीजिए भेज दीजिए जन जन वे दशों जो वे सब उस समय गा पर्यत गए और वहां पर गौर भक्ति जन उनसे मिले और सबने कहा नहीं हमारे साथ में तो रघुनाथ आया नहीं रघुनाथ दास को तो हम अच्छी जानते हैं वो यहां पर तो आया नहीं है तब ये पत्र दिया शिवानंद वार्ता पूछे पत्र दे करके शिवानंद से पूछा कहाँ गया कहा गया खोज मच रही है शिवानंद कहे ते हो ना है तेहोल नहीं नहीं यहां सब लोगों को लेकर के मैं आता हूं तो वो यहां पर नहीं आए बाहु से दस जन आयला घर वे दस जब कुछ पता नहीं लगा तो बाहु माने लौट करके वापस लौट करके वे सब जन पर आए तार पिता माता चिंतित अब श्री रघुनाथ के माता पिता अत्यंत अत्यंत मनी मन में चिंतित हो गए हैं कि रघुनाथ कहा गया कहा गया एथा रघुनाथ दास प्रभाते उठिया इधर श्री रघुनाथ दास प्रभात काल में उठे और पूर्व मुख छाणे चले दक्षिण मुखोहैया और पूर्व के रास्ते को छोड़ करके ये दक्षिण के रास्ते की ओर चले हैं वहां पर छत्रभोग छत्रभोग नाम जो स्थान है उसको पार करके ये अप्रसिद्ध जो गांव गांव है छाड़िया जो सड़क है उस सड़क को पार करके ग्राम दिया दिया दियारियल नए नए जो गांव है उन गांवों में ये चल रहे हैं तो जो प्रसिद्ध सड़क है उस प्रसिद्ध सड़क को छोड़कर के अप्रसिद्ध जो सड़क है उनके रास्ते से गमन कर रहे हैं भक्षणापेक्षा नहीं समस्त दिवस गमन कुछ खाने की शुद्ध ना पीने की शुद्ध अब बस चले चली जा रहे हैं, चले चले जा रहे हैं क्षुधा नहीं बाधे चैतन्य चरण प्राप्ति मन इनको भूख भी बाधित नहीं कर रही है क्योंकि चैतन्य चरण में इनका मन लग रहा है कभू चरवण कभू रंधन कभू दुग्धपान यही यही मिले ताते राखे निजे प्राण कभी चना चवेना चावल, ले कबूर रंधन कभी कुछ पक्की रसोई कर ले कभी केवल दूध पी करके रह जाए जहां पर जो मिल जाए उतने में ही अपने प्राणों की रक्षा कर बारह दिन चल गेला श्री पुरुषोत्तम इस प्रकार बारह दिन लगातार चल करके श्री निरंतर निरंतर बारह दिन चल करके ये जगन्नाथपुरी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी रघुनाथपुर वहां पहुंच गए जगन्नाथपुरी में आप पहुंचे इन्होंने पाथे तीन दिन मात्र करूला भोजन रास्ते में केवल तीन दिन मात्र भोजन किया वो क्या बात बारह दिन केवल चलना चलना और केवल तीन दिन मात्र भोजन किया है रास्ते में रूप जिस है गोसाई बसिया हेम काले रघुनाथ मिलला आशिया स्वरूप आदि शाह उस समय श्री महाप्रभु स्वरूप गुसाईन जी के साथ में स्वरूप दामोदर के साथ में विराजमान थे और श्री रघुनाथ उस समय आए अंगने दूरे अंग ने दूर प्रणिपात आंगन में महाप्रभु के आंगन में दूर रह के इन्होंने पुणिपात किया दंडवत किया है मुकुंद दत्त कहे आयिला रघुनाथ उस समय श्री मुकुंद दत्त ने महाप्रभु से कहा कि मारे ये रघुनाथ आ गया है प्रभु कह रहे हैं चरण प्रभु कह रहे हैं आओ आओ ऐसा कहकर प्रभु ने श्री रघुनाथ को बुलाया और तेहोध चरण श्री रघुनाथ दास जी ने श्रीमद महाप्रभु के चरण को पकड़ लिया और उठे प्रभु कृपाए तारे कई श्री प्रभु ने उठा करके उसे अपने हृदय से लगा लिया रघना दास को अपने हृदय में रघना राशि को अपने हृदय में लगा लिया प्रभु के कृष्ण कृपा बलिष्ठ सभा हुई बोले श्री कृष्ण कृपा ही सबसे ज्यादा बलवान है कृष्ण कृपा से बढ़कर के और कोई बलवान नहीं है न पुरुषार्थ न भाग्य कृष्ण कृपा ही सबसे ज्यादा बलवान हुई आज श्री प्रभु ने कृष्ण कृपा ने तोमा के काहिल विषय विष्टा गर्त हिते तुमको विषय विष्ठा के गर्त से तुमको निकाल लिया है तुमको विषय विष्ठा के गर् गर्त से महाप्रभु ने कृपा में निकाल लिया है रघुनाथ मने कहे कृष्ण मनिक्षण नाहीं जामा तो कृपा काहिल आमा यही आमी मान श्री रघुनाथ यही कह रहे हैं मन मन में कह रहे हैं कि कृष्ण कृपा कृष्ण नहीं जान गुल मैं कृष्ण को नहीं जानता हूं मैं तो आपको जानता हूं आपकी कृपा ने ही मुझे बचाया है तुम्हारी कृपा ने ही मुझे बचाया है ये अमी मान मेरा ये सुनिश्चित मत है कि आपने ही मुझे बचाया है आपकी कृपा ने ही बचाया है प्रभु कहें तुम्हारे पिता ज्येष्ठा गुई चक्रवर्ती संबंध हम आजा कौरी माने श्री प्रभु कह रहे हैं कि तुम्हारे पिता और तुम्हारे ताऊ श्री पिता गोवर्धन दास और तुम्हारे ज्येष्ठा धीरण इन दोनों को मैं अपना नाना ही मानता हूं क्योंकि तो ये मेरे नाना श्री दीलांबर चक्रवर्ती जी उनके मित्र हैं इसलिए मैं तुम्हारे पिता और ताऊ इन दोनों को नाना करके ही मानता हूं हम आजा कौरी मान उनको मैं आजा करके नाना करके मानता हूं चक्रवर्ती दो है भ्रातरूप दास श्री दिलांबर चक्रवर्ती जी के ये दोनों भैया और दास होकर रहे थे सेवा करने के लिए और भैया मान करके रहे थे और श्री नीलाम्बर चक्रवर्ती जी महाप्रभु के नाना ये भी उनको अपना भाई करके मानते थे आते तारे आमी करे परिहास इसलिए मैं तुम्हारे पिताजी को नाना करके बोलता था और हंसी करता था तो प्रयास में उनसे उनको नाना जी नाना जी मैं बोलता था तुम्हारे पिताजी एहाल बाप ज्येष्ठा विषय विष्टा गौर्न कीड़ा सबसे कह रहे हैं कि इनका जो पिता है उनको मैं जानता हूं तुम्हारे पिता और ज्येष्ठा ये दोनों बड़े संसारी हैं, विष्ठागर्त के कीड़ा के समान हैं। सुख को माने विषय विषय महापीड़ा ये विषय विष को ही जो महापीड़ा देने वाला है उसको ही सुख करके मानता है विषय की विषय रूपी विष को ही ये महाक्रीड़े अः कीड़ा करके ये दोनों के दोनों मानते मैं इनको अच्छी तरह से जानता हूं यद्यप ब्रह्मण ब्राह्मण सहाय इनमें एक गुण है माने हिरण्य हिरण्य और गोवर्धन हिरण्य दास और गोवर्धन इन दोनों में एक गुण अवश्य है अब वो गुण ये है कि ये ब्राह्मणों की पूजा करने वाले ब्राह्मणों को बड़ा आदर देने वाले ब्राह्मणों की सहायता भी करते हैं शुद्ध वैष्णव नैष्णवे प्राय ये शुद्ध वैष्णव तो नहीं है पर वैष्णव प्राय है वैष्णव जैसा आचरण है शुद्ध भक्त तो नहीं तथापि विशेष विषेर स्वभाव परे महाअ अं। फिर भी ये विषयों का स्वभाव ऐसा है तो वो व्यक्ति को अंधा बना देता है सही कर्म कराए कर देता है ऐसे कर्म करने के लिए जिससे व्यक्ति संसार रूपी बंधन में फंसता हुआ चला जाता है विषयों का स्वभाव ही ऐसा है हेन विषय कृष्णोदारी तो मां हाय भगवान ने श्री कृष्ण ने आज बड़ी भारी कृपा की है और इस विषयों से जो कि अधर्म को कराने वाला है भावबंध को देने वाला है उस विषयों से तुमको उबार लिया है कहे न जाए कृष्ण कृपाल महिमा श्री कृष्ण की कृपा की कैसी महिमा है इस महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है कृष्ण अकूर कृपालु है श्रीमद महाप्रभु ने उस समय रघुनाथेर क्षीर्णता मालिन्द देखिया श्री रघुनाथ दास की क्षीर्णता का दर्शन किया ये बड़े मलिन हो रहे हैं इसका दर्शन किया और श्री स्वरूप गोसाई जी से श्रीमद महाप्रभु ने बड़े करुणामय होकर के स्वरूप गोसाई से कहा कि स्वरूप ए रघुनाथे आमी सौपिल तो इस रघुनाथ को मैंने तुम्हारे हाथ सौंप दिया है पुत्र भुत रूपे तुम्हें करो अंगीकार तुम इनको अपना पुत्र समझना अपना सेवक समझना और इनको अंगीकार करो तीन रघुनाथ नाम अमार है अमार गौणे स्वरूप रघुनाथ आए हरित हर नाम मेरे तीन भक्तों का नाम रघुनाथ है पन मिश्र के पुत्र उनका नाम भी रघुनाथ है एक रघुनाथ वैद्य हैं और तीसरा ये रघुनाथ ये है माने रघुनाथ भट्ट रघुनाथ वैद्य और एक तीसरा रघुनाथ ये ये तो तीन रघुनाथ जो हैं वो तीन रघुनाथ ये तीसरा रघुनाथ तुम्हारे पास में आया है आज से स्वरूप रघुनाथ अब कहीं गड़बड़ नहीं हो इसलिए इनका नाम मैं रखता हूं स्वरूपे रघुनाथ महाप्रभु ने नामकरण कर दिया कि स्वरूप वाले रघुनाथ इत को ही रघुनाथे हंसते धरे ऐसा कहकर के श्री रघुनाथ दास जी को श्री स्वरूप दामोदर के हाथ में भगवान ने सौंप दिया स्वरूप हस्ते तारे समर्पण कर महाप्रभु ने रघुनाथ का हाथ पकड़ा और स्वरूप के हाथ में सौंप दिया स्वरूप कहे महाप्रभु ये आज्ञा हो स्वरूप दामोदर बोले महाराज जैसे आपकी आज्ञा एक कही रघुनाथ पुनः आलिंगन और ऐसा कहकर के श्री स्वरूप ने रघुनाथ जी का फिर से आलिंगन किया है चैतन्य कि जितने भी भक्तगण हैं उनका बात्सल्य वर्णन नहीं किया जा सकता है उनमें अपूर्व विराजमान है कौन उनका वर्णन करे गोविंदे कहे रघुनाथ महाप्रभु उस समय गोविंद से कह रहे हैं दया करते हुए कि पथे यही ही परी बहुत लंघन, ये बारह दिन से चल करके आए हैं रास्ते में इन्होंने बहुत दिन लंघन किया है भोजन नहीं किया है कथो दिन करो ये हर भाल संतर्पण कुछ दिन इनको अच्छी तरह से खिलाओ पिलाओ बहुत कमजोर हो गए हैं एकदम दुर्बल हो गए हैं इसलिए अच्छी तरह से इनको खिलाना पिलाना इनका संतर्पण अच्छी तरह से करो तृप्त करो रघुनाथे कहे जो सिंधु स्नान रघुनाथ से बोले जाओ समुद्र में स्नान करके आओ जगन्नाथ देख आश करो भोजन और फिर जगन्नाथ जी का दर्शन करना और जगन्नाथ जी का दर्शन करके फिर भोजन करने के लिए बैठो अच्छी तरह से भोजन करना हो ऐ तो बने प्रभु मध्यान्हे उठी ला ऐसा कहकर के श्री प्रभु अपने मध्यान्हति जो है उनको करने के लिए आप उठे मध्यान्हन सं कीर्तन आदि उनको करने के लिए उठे रघुनाथ दास सब भक्तर मिल लगा और उस समय श्री रघुनाथ दास जितने भी महाप्रभु के भक्तगण हैं उन सब से मिले रघुनाथेर प्रभु कृपा देख भक्तगण विस्मित हो करे तार भाग्य प्रस प्रशंस श्री रघुनाथ के कृपा को देख करके जितने भी भक्तगण हैं वे सब विस्मित हो रहे हैं और श्री रघुनाथ के भाग्य की बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं कि आहा तुम महाप्रभु के इतने कृपा पात्र रघुनाथ समुद्र याई स्नान करेला श्री रघुनाथ समुद्र में जाकर के स्नान कर रहे हैं श्री जगन्नाथपुरी के समुद्र की महिमा का क्या वर्णन किया जाए सारी नदियां जितने भी भारतवर्ष के तीर्थ वे वहां पर मिले और महाप्रभु स्नान करें तो सारे तीर्थों के पति होकर के सारी गंगा यमुना सिंधु जितनी भी नदियां हैं कृष्णा कावेरी सारी नदियां सब समुद्र में ही जाकर के मिलती हैं पश्चिम पूर्व समुद्र में ही जाकर के मिलती हैं केवल दो नदियां ऐसी हैं जो कि पश्चिम के समुद्र में मिलती हैं अरब सागर में वरना जितनी भी नदियां हैं भारतवर्ष की वे सब पूर्व समुद्र में ही जाकर के बंगाल की खाड़ी में ही मिलती कृष्णा जो दो नदी हैं वे केवल उस मिल रही नर्मदा और तापती केवल दो नदी हैं जो कि पश्चिम समुद्र में मिलती है बाद बंगाल की खाड़ी में ही मिलती है तो रघुनाथ समुद्र या स्नान करेला श्रीमद महाप्रभु जहाँ पर स्नान करें वो तो तीर्थराज परम तीर्थराज होकर के विराजमान तो समुद्र में स्नान किया और जगन्नाथ देख का दर्शन करके श्री जगन्नाथ जी का बोलो जगन्नाथ भगवान की जय तो जगन्नाथ देख पुणे गोविंद पास आये ला और श्री गोविंद इनके पास में श्री रघुनाथ आए प्रभुर अवशिष्ट पात्र गोविंदतावे दिल भगवान का जो अवशिष्ट पात्र है पतंग भगवान ने प्रसाद कर लिया है महाप्रभु ने और उस समय महाप्रसाद श्री गोविंद ने इनको दिया आनंदित रघुनाथ प्रसक्त पायन और श्रीमद महाप्रभु के प्रसाद को आनंदित होकर के श्री रघुनाथ ने प्राप्त किया एही मते रहते हो स्वरूप चरण इस प्रकार श्री रघुनाथ आनंदित होकर के श्री स्वरूप गोस्वामी के पास में रह रहे हैं गोविंद प्रसाद तारे दिल पंचम दिने श्री गोविंद ने इनको पांच दिन तक इनको प्रसाद लाया आर्दिन हित पुष्प अंजलि देखिया सिंह द्वारे खड़ा रहे भिक्षा ला छठे दिन श्री रघुनाथ जब जगन्नाथ जी की पुष्पांजलि दर्शन उनको करके आए तो रात्रि में सबसे पीछे जो शैन के शैन के दर्शन है उनको करके पुष्पांजलि का दर्शन करके आए और सिंह द्वार पर आकर के ये खड़े हो गए और वहां भिक्षा कर रहे हैं विषयी सेवा, तो सेवा सारे ये रात्र ग्रहेर गमन श्री जगन्नाथ जी के जितने भी सेवक हैं और अन्य अन्य जितने भी गृहस्थी जन हैं गृहस्थियों के लिए विषयी शब्द का ही प्रयोग करते यही दशा है <laughs> तो विषयी जन तो जगन्नाथ जी के सेवक और अन्य अन्य जितने भी गृहस्थी जन हैं वे सब सेवा करने के बाद में जब अपने अपने घर लौट करके जाते हैं सेवा सारी सेवा जब पूरी हो जाती है तब तो रात्रि करे ग्रहे गमन सिंह द्वारे अमरार्थी वैष्णव देखिया वहां पर सिंह के सिंह द्वार के ऊपर अन्न भिक्षा करने के लिए किसी वैष्णव को देखें, पसारे ठाई अन्न दे आए कृपा तो कर दिया तो वे कृपा करके अंसारी जो है उससे उनको भोजन दिलवा देते जो दुकानदार हैं उन दुकानदार से इनको भोजन दिलवा देते मते सर्वकाल व्यवहार श्री जगन्नाथपुरी में ये व्यवहार चलता है कि निष्किंचित जो वैष्णव हैं वे जगन्नाथ जी के सिंह द्वार के ऊपर अट्ठावे हो जाते हैं और दिन भर वे नाम संकीर्तन करते हैं सर्वदन करे वैष्णव नाम संकीर्तन स्वच्छंद करें जगन्नाथ दर्शन और स्वच्छंद होकर के श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं कोई कोई वैष्णव क्षेत्र में जाते हैं हे वो क्षेत्र मांगे खाए ये वु पाए कभी कभी कई जगह क्षेत्र चल रहे हैं उन क्षेत्र में भी जाते हैं वहां पर जो मिल जाता है उसको पाल लेते हैं और कई रात्र भिक्षा लाके सिंह रोज, और कोई रात को भी भिक्षा प्राप्त करने के लिए सिंह द्वार के ऊपर ही खड़े हो जाते हैं जगन्नाथ जी का ये एक सामान्य व्यवहार है कि वहां पर जो भिक्षुभ जन और जन, वे इसी तरह का व्यवहार करते हैं रात्रि को सिंह द्वार पर खड़े हो जाते हैं और वे भिक्षा करते हैं महाप्रभुर वैश्व भक्त गणिर वैराग्य प्रधान यहाँ देख प्रीत गौर भगवान ये एक बड़ा सुंदर एक सार्वम वाक्य है कि महाप्रभुर भक्तगण वैष्णव प्रधान महाप्रभु के जितने भी भक्तगण है प्राय वैराग्य की प्रधानता प्रधान होती महाप्रभु के बैष्णव में वैराग्य प्रधान भगवानग्य को प्राय महाप्रभु वैराग्य को देख करके बहुत प्रीति करते हैं बैराग्य जन व्यक्त जनों की ओर अत्यंत प्रीति करते गोविंद प्रभु के कहे रघुनाथ प्रसाद नंद गोविंद ने तीन चार दिन देखा और कहा महा से महाप्रभु से कि पांच दिन तो इन्होंने प्रसाद लिया अब प्रसाद के समय गायब रहते हैं प्रसाद लेने के लिए नहीं आते हैं और मैंने ये देखा है कि रात्रि सिंह द्वारे खड़ा भैया मांगे खाए कि रात के समय सिंह द्वार में खड़े होकर के ये मांग करके खाते हैं यहां प्रसाद देने के लिए नहीं आते हैं मैं तो प्रसाद रखता हूं उनके लिए तो शिकायत की कि रघुनाथ प्रसाद देने के लिए नहीं आ रहे हैं उनका प्रसाद रखा रहता है और वे सिंह द्वार पर खड़े होकर के मांग करके खाते हैं है प्रभु कहीते लागे ला। श्री प्रभु इस बात को सुनकर के बड़े संतुष्ट हुए और कहने लगे भाल बैरागी धर्म आचरण बड़ा अच्छा हुआ कि रघुनाथ दास आज बैरागरागियों के धर्म का आचरण करते हैं और वे इस तरह से मांग मांग करके करके माधुकरी माधुकरी जो है वो माधुकरी मांग करके खा अभी माधुकरी नहीं है ये कहीं मन थोड़ी सी इसको माफू सुधारेंगे वैराग्य कर नाम संकीर्तन मागिया खाईया करें जीवन रक्षा जो वैरागी हैं वे सदा नाम संकीर्तन करते हैं और मांग खा करके जीवन की रक्षा करते हैं बैराग्यवा कौ परापेक्षा कार्य कृष्ण सिद्धि उपेक्षा। अब यदि कोई बैरागी होकर के दूसरे व्यक्ति से कुछ मिल जाएगा ये तो अपेक्षा रखे उसका कार्य सिद्ध नहीं होता है क्योंकि कृष्ण भी उसकी अपेक्षा कर देते हैं यदि भिक्षा के लिए वह किसी दूसरे की आशा करेगा कि ये व्यक्ति मुझे भिक्षा दे जाएगा तो उसकी आशा को देख करके श्री कृष्ण भी उसकी उपेक्षा कर देते हैं बैरागी हया परे जुहार लालस परमार्थ परमा अर्थ या बस यदि बैराग्य होकर के यदि कोई जिहा रस की लालची हो जाता है स्वाद का लालची हो जाता है तो उसका परमार्थ नष्ट हो जाता है और वो विषयों के ही हो जाता है। इसलिए बैराग कृत्य सदा नाम संकीर्तन बैराग्य का कृत्य है कि नाम संकीर्तन करे और शाक पत्र फल मूले उदत्त भक्षण यथा साध्य शाक पत्र फल मूल इनको खा करके फल फूल खा करके इनको खा करके अपने उधर की पूर्ति कर ले लाल से यही इति धा है जीव के लोभ में जो इधर उधर भागता है शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए ऐसे शिष्णु उदर में जो परायण है ऐसे व्यक्ति को कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती है वह वेश का कहीं दुरुपयोग ही करता है महाप्रभु का चरित्र तो हर जगह जरा सी कोई बात कहेंगे इसके बाद में कहीं ना कहीं जीवन का कल्याण करने वाले कोई उपदेश देने लगते हैं कोई न कोई उपदेश हर जगह हर प्रसंग में ये चेतन चरता की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि लीला कथा कहेंगे थोड़ी सी लीला कथा कहेंगे और उसमें कोई सिद्धांत वर्णन करने लगता तो कह रहे हैं जव्हाल लाल से यही इतु जीव के लोग में जो इधर उधर भंडारे में दौड़ रहा है कृष्ण उधर पारायण कृष्ण नहीं पाए वो केवल पेट को भरता हुआ डोलता है कृष्ण नहीं पाए कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी तो श्रीमद् भागवत में भिक्षुगीत है जो ब्राह्मण है जो सन्यासी हो गया था एकादश स्तंभ में भिक्षुत ने कह रहा है, है। दोनों तरह के जरत और दोनों कि साधे अथवाधारो जो गई वो तो बीत गई अब बढ़ापा आ गया है उसको साधो तो जरठ किम साधे मैंने अपने पेट को क्यों नहीं साधी जो जठर जरठ माने बुढ़ापा और जठर माने पेट इन दोनों को किसी तरह से बास पूर्ति किसी तरह से इनकी कल्पना आठ दिन रघुनाथ स्वरूप चढ़ने आप नार्य लागे कहीं ना निवेदन एक दिन श्री रघुनाथ दास स्वरूप गोस्वामी जी के पास में आए और ये कह रहे हैं कि आप मुझे अब आदेश दीजिए मुझे क्या करना चाहिए अपने जीवन के कल्याण करने के लिए श्री सोन गोस्वामी के चरणों में आकर के इन्होंने अपने मुझे क्या करना चाहिए अपने कर्तव्य उसकी जिज्ञासा की और कह रहे हैं कि लागे छोड़ाए ले घर न जानो उद्देश्य श्रीमद महाप्रभु ने मेरा घर छोड़ाया है इसका क्या उद्देश्य था मैं नहीं जान रहा हूं कि मोर कर्तव्य प्रभु करो उपदेश मुझे क्या करना चाहिए आप उपदेश करो प्रभु आगे कथा मात्र ना करे रघुनाथ स्वर्ग गोविंद द्वारा कहा है निज बात श्री रघुनाथ दास इतने विनम्र हैं कि महाप्रभु से सीधे नहीं पूछते हैं कोई बात कोई बात पूछती हो तो ये स्वरूप दामोदर जी के द्वारा या गोविंद के द्वारा फिर महाप्रभु से निवेदन करते हैं इतनी आदर रखते हैं इतना समाधर रखते हैं कि महाप्रभु से सीधा प्रश्न भी नहीं करते हैं घुमा करके स्वरूप गोविंद इनके द्वारा अपनी बात महाप्रभु के पास में पहुंचाते हैं प्रभु आगे स्वरूप निवेदन आर दिन प्रभु के आगे श्री स्वरूप दामोदर ने उस समय कहा रघुनाथ कल पूछ रहे थे कि मुझे क्या कर्तव्य पालन करना चाहिए मुझे जो घर छोड़ाया गया है अब मुझे क्या करना चाहिए हे श्री प्रभो रघुनाथ आपके चरणों में ये निवेदन कर रहे हैं ये पूछ रहे हैं कि मोर कर्तव्य मुई ना जानो उद्देश्य मेरा क्या कर्तव्य है मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है ये मैं नहीं जानता हूं अपने श्रीमुखे मोर करो उपदेश आप अपने श्रीमुख से मुझे आदेश जो देंगे वो मैं करू हां से प्रभु महाप्रभु रघुनाथे कही तो मां उपदेष्टा करी स्वरूप दे हंस करके श्री महाप्रभु कहने लग गए रघुनाथ मैंने उपदेश देने के लिए ही स्वरूप गोस्वामी को सौंपा है तो स्वरूप जो जो कह रहे हैं वो करो स्वरूप तुम्हारे उपदेशता है मैं कोई उपदेश नहीं करूंगा स्वरूप तुमको जैसे बताएंगे वैसे उपदेश करो उनको जैसे सौंप दिया गया और शिक्षा गुरु उनकी बहुत महिमा है प्राय दीक्षा गुरु उनसे कहीं शरणागति प्राप्त हो जाती है परंतु तो शिक्षा गुरु के पास में रह करके साधक अधिक लाभ को प्राप्त करता है साध्य साधन तत्व महाप्रभु कह रहे हैं कि रघुनाथ साध्य साधन तत्व जो है वो तुम श्री स्वरूप दामोदर उनके पास में रह करके उनके चरणों में बैठकर के तुम साध्य साधन तत्व जानो आमी तत्व नहीं जाने यह जाने अरे जितना साध्य साधन तत्व स्वरूप दामोदर जानते उतना तो मैं भी नहीं जानता हूं कि महाप्रभुकी हर जगह दीनता है महाप्रभु हर जगह यही दीनता प्रकट करते हैं और अपने स्वरूप को त्रणादप सुनिश्चित जो स्वरूप है उसको यथार्थ में दिखाते हैं तथापि अमार आज्ञा है श्रद्धा यदि हो अमार एक वाक्य तवे करे हो निश्चय फिर भी यदि तुम्हारी मेरे वाक्य में तुम्हारी विशेष श्रद्धा है तो श्रद्धा होने पर मैं तुमसे इन वाक्यों को कह रहा हूं इन वाक्यों का तुम निश्चय रूप में पालन करना अब महाप्रभु ने उपदेश दिया ऐसी भूमिका बना करके फिर महाप्रभु उपदेश दे रहे हैं चलो क्या करना चाहिए बताऊं ग्राम में कथा ना सुनबे संसार की बात ग्राम्य कथा इनको मत सुनना संसार की उसने क्या किया उसने क्या किया ये स्थिति संसार के इन बातों को मत करना मत सुनना ग्राम में कथा इनको मत सुनना ग्राम्य कथा ना सुनबे ग्राम में वार्ता ना, ना कहिबे संसार की कोई चर्चा उसको कहना भी मत जो कुछ हो रहा है उसका अपने आप ही समाधान करना उसका ढिडोरा पीटने की जरूरत नहीं ग्राम कथा सुनना न ग्राम कथा अपनी कहना अपना रास्ता अपने आप निकालना भाल ना खाए और भाल ना पड़े बच्छा खाना मत और अच्छा पहनना मत न ग्राम में कथा सुनना न ग्राम में कथा कहना न अच्छा खाना न अच्छा पहनना बहुत ज्यादा सुंदर खाने पीने में ही अटके रहना इसकी भी जरूरत नहीं है अमानी मानव कृष्ण नाम सदा लवे ये हो गया व्यवहार अब व्यवहार के बाद में अब साधन क्या है स्वयं सारे गुणों से युक्त होकर के भी दूसरे को तो सम्मान दे और अपने गुणों का अभिमान करे नहीं अमानी मानव कृष्ण नाम सदा लेमानी होकर के मान करना और कृष्ण नाम इनको सदा लेना ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानसी से और ब्रज में श्री राधा कृष्ण की मानसी सेवा करते हुए विराजमान होना यह महाप्रभु का मुख्य आदेश में रहकर के मानसी सेवा अथवा पहले ब्रज का ध्यान करना और का ध्यान करते हुए में मानसी सेवा करना तो ब्रज की मानसी सेवा उसको करना माने द्वारका प्रकर की मानसी सेवा नहीं बैकुंठ प्रकर की मानसिक सेवा नहीं बल्कि ब्रिज में कृष्ण जो है उनकी मानसिक सेवा करते हुए विराजमान तो संक्षेप आमी कोई तो महाप्रभु ने एक उपदेश किया कि संसार की चर्चा सुनने और कहने से बचना है दूसरा है कि सारा जीवन रचना रहना है अच्छा खाना नहीं है और अच्छा पहनना नहीं है और फिर अभिमान त्याग करके रहना है दूसरे को आदर देना है अपना अभिमान त्याग करना है दूसरे को आदर देना है कृष्ण नाम जो है वो कृष्ण नाम का सदा उच्चारण करना है और नाम उच्चारण करते हुए ब्रिज में श्री राधा कृष्ण की मानसी सेवा ये करनी चाहिए उनकी और बढ़ जाएगी मानसी सेवा तो खूब बढ़ जाएगी ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी उपकरण की सेवा तो बड़ी सीमित ही है कितने उपकरण इकट्ठे कर सकते हैं पंत मानसी सेवा में कितनी कितनी सेवा करते जाओ ठाकुर को जो चिंतामणि है और उनके द्वारा सजाओ कौियों के द्वारा ठाकुर खूब श्रदार करो मानसी सेवा करने में तो कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है इसलिए मानसी सेवा विशेष रूप से कर तो जो भक्ति विरोधी है उनका त्याग किया और फिर दूसरे श्लोक में जो भक्ति संबंधी साधन भक्ति है उस साधन भक्ति को करना है और तीसरे श्लोक में तीसरी पंक्ति में महाप्रभु ने जो उद्देश्य है उसका निर्पण कर तो पहले जो भक्ति विरोधी है उन विरोधी वस्तु का त्याग करने के लिए एक पंक्ति एक श्लोक है कि ग्राम्य कथा ना सुनना है ग्राम्य कथा नहीं कहनी है अच्छा खाना नहीं है अच्छा पहनना नहीं है अच्छा ये निषे मुख से भक्ति विरोधी जो वस्तुएं हैं उनका त्याग किया फिर जो भक्ति के अनुकूल वस्तु है उसको बता रहे हैं कि अमान्य होकर के मानद दूसरे को सम्मान देते हुए रहे पर ये भी अभी मुख्य भक्ति नहीं है स्वरूप तो भक्ति नहीं है ये भी भक्ति के अनुकूल जो वस्तु है तो भक्ति विरोध का त्याग किया भक्ति अनुकूल उसका निरूपण किया कि स्वयं अमान्य है ना और दूसरे को सम्मान देना अब मुख्य भक्ति कर रहे हैं कि मुख्य भक्ति दो हैं नाम कीर्तन और स्मरण ये दो मुख्य भक्ति होकर के विराजमान कृष्ण नाम सदा लेवे और भाव ब्रजय राधा कृष्ण सेवा मानसे कौर नाम का आश्रय ले और श्री राधा कृष्ण की मानसी सेवा करते हुए सदा रहे पहले धाम का ध्यान और धाम का ध्यान करके फिर मन का मन से मानसी सेवा करते हुए विराजमान क्यों कृष्ण जहां भी जाएंगे वहां पर पहले धाम तत्व जाता है धाम में ही श्री वृंदावन में ही श्री कृष्ण विराजमान हैं तो वृंदावन विभु हैं हम कहीं भी जाएंगे तो पहले धाम तत्व जाएगा कृष्ण भी अपनी लीला में भी जहां जाते हैं वहां पर पहले धाम तत्व जाता है यदि कृष्ण जलासंध को मारने के लिए अर्जुन भीमसेन के साथ में जा रहे हैं तो वहां पर भी पहले धाम गया कृष्ण के जहां भी चरण पड़ेंगे वहां पर धाम जाएगा फिर बा बाद में कृष्ण जाएंगे तो द्वारका धाम या ब्रजधाम ये जाएंगे यहां पर ब्रज धाम की बात कर रहे हैं कि वृद्धे राधा कृष्ण सेवा मानसी करें, पड़े ब्रज में राधा कृष्ण की मानसी सेवा करते हुए विराजमान होना क्षेप तो उपदेश इस प्रकाश महाप्रभु ने जो स्वाभिष्ट भाव मय स्वाभिष्ट भाव संबंधी स्वाभिष्ट भाव अनुकूल स्वाभिष्ट भाव अविरुद्ध और स्वाभिष्ट भाव विरुद्ध ये पांच ही जो वस्तु हैं इन पांच वस्तुओं का निरूपण किया श्री दम्बार के भगवान ने भी कहीं दशश्लोकी में इसी तरह की बात कही उपास्य रूपम तद उपास उपासक के रूप का ध्यान करो उपासक के स्वरूप का ध्यान करो उस समय भक्त फलम भक्ति का जो फल है उस प्रेम का ध्यान करो माने साधन भक्ति का ध्यान करो और प्रेम भक्ति का ध्यान करो और विरोधिनूपम विरोधी के रूप का दर्शन करो एक इन पांच वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए सदा रसिक जनों का संग करते हुए साधक को रहना चाहिए तो दशश्लोकी का अंतिम जो श्लोक है उसमें यही कह रहे हैं कि उपासक कौन है श्री ब्रज में श्री कृष्ण उपासक का स्वरूप कौन है बोले अपने आप का मंजरी स्वरूप ध्यान करते हुए मैं किशोरी जी की दासी हूं ये उपास्य का स्वरूप फिर भक्ति साधन भक्ति जो है वो श्रवण कीर्तन स्मर, ये तीन भक्ति मुख्य भक्ति हैं इनका ध्यान करो और इनका फल क्या है बोले प्रेम प्रेम रूप प्रसाद। उसको प्राप्त करने का प्रयास करो और विरोधी रूप जो विरोधी वस्तुएं हैं उनके स्वरूप का भी ध्यान करो उनका त्याग करना है और महाप्रभु ने यहां पर ही जो स्वाभिष्ट भाव स्वरूप जो है उसका वर्णन कर दिया कौन ब्रिजय राधा कृष्ण सेवा ब्रज में राधा कृष्ण सेवा ये है स्वाभिष्ट भाव मैं मैं श्री प्रिया जी की दासी हूं राधिका दासी हूं और मेरे जीवन का लक्ष्य युगल को सुख देना है ये स्वरूप का ध्यान किया और स्वरूप का ध्यान करके फिर ब्रिज राधा कृष्ण सेवा योग्य स्वाभिष्ट भाव रूप फिर स्वाभिष्ट भाव संबंधी कौन सा हो गया कृष्ण नाम कृष्ण नाम सदा लय ये स्वाभिष्ट संबंधी माने अपना जो इष्ट स्वरूप है उस इष्ट स्वरूप के संबंधी वैसा ही नाम वैसा ही परकर वैसे ही लीला उनका विशेष रूप से नाम संकीर्तन के द्वारा ध्यान का जैसे कोई बात्सल्य रस का उपासक है तो वो यशोदा नंदन माखन चोर नंदन नन, दामोदर इन नामों का ध्यान इनका इन नामों को ग्रहण करेगा यदि कोई रस का प्रकर है तो वो सुदामा, श्री राम प्रिय गोपाल गिरधारी इन नामों का विशेष रूप से उच्चारण करेगा यदि कोई दास है तो वो श्री जराज कुमार ब्रिज रानी पुत्र इस प्रकार के नाम जो हैं ब्रज नवयुवराज का उच्चारण करेगा और कोई मधुर रस का उपासक है तो वो श्री राधाकांत गोपीनाथ राधा विनोद राधा रमन मदन मोहन इन नामों का उच्चारण करते हुए विराजमान तो राधा कृष्ण सेवा मानसी करे तो मानसी राधा कृष्ण की सेवा करना यह हो स्वाविष्ट भाव मै फिर कृष्ण नाम ये हो स्वाविष्ट भाव संबंधी श्रवण कीर्तन स्मरण ये स्वाभिष्ट भाव संबंधी ये मुख्य भक्ति हो गई फिर तो स्वाभिष्ट भाव अंकुल ये अंकुल हो गया कि वैसा ही अच्छा खाना नहीं अच्छा पहनना नहीं और उसी तरह का वेश धारण करके अंकुल अपने भाव के अनुरूप उसको धारण करते हुए विराजमान हो तलक धारण करके वैष्णव जो बेश है उसको धारण करके शिखा सूत्र त्याग या वैष्णव वेश जो कंठी उसको धारण करके साधक विराजमान हो और साधक विराजमान हो करके कम से कम दो लड़ या तीन लड़की जो कंठी है उसको धारण करे कि जीव ईश्वर और भक्ति ये तीन साधन हैं इन तीन साधनों के लिए तीन जो उनको विशेष रूप से धारण करके विराजमान हो तो ब्रिज में राधा कृष्ण की मानसी सेवा करें तो स्वाभिष्ट भाव संबंधी हो गया अविरुद्ध का तात्पर्य है कि ग्राम्यवाद जो अः अनुकूल सात्विक आचरण है उसको करें और विरोधी वस्तु हो गई कि वो ग्राम्य वार्ता न सुने ग्राम न नकद तो ये पांचों जो तत्व हैं विरोधी वस्तुओं का त्याग सात्विक जीवन को अपनाना भक्ति के अनुकूल जो व्यवहार है उसको अपनाना भक्ति का साधन करना और निज भाव मैं श्री किशोरी जी की दासी हूं इस भाव को धारण करना इनको धारण करके विराजमान कर तो संक्षेपी कैल उपदेश महाप्रभु गजब करते हैं जरा से दो लाइन में दो प्यारों में महाप्रभु ने पूरा साध्य साधन तत्व निरूपण कर दिया दो लाइनों में के ग्राम में कथा ना सुनबे ग्राम में वार्ता ना कहे भाल न खाए और भाल ना पढ़े ये हो गया निषेध विरोधी वस्तुओं का त्याग अमानी ये हो गया अंकुल और अविरुद्ध और कृष्ण नाम ये हो गया मुख्य साधन और ब्रिज में राधा कृष्ण की सेवा मानसी करना ये हो गया अविष्ट हो गया भाव स्वरूप इनको पालन करते हुए विराजमान हो यही तो संक्षेप संक्षेप में श्रीमत महाप्रभु ने उपदेश दिया और कह रहे हैं श्री स्वरूप गोसाई उस समय विशेष रूप से तुमको समय समय पर उपदेश देंगे उनके पास में तुम रहना ऐसा कहकर के महाप्रभु ने कहा कि तरोरे ना मान देनो सदा हरि कि कृष्ण नाम ग्रहण करने की रीत ये है कि जैसे एक पतिव्रता अपने कंठ में मंगल सूत्र धारण करती है और मंगल सूत्र में तीन कटोरी होती हैं सोने की या तीन पदक होते हैं ऐसे ही तीन पदक सहित कृष्ण नाम ग्रहण करें पहला पहला पदक है तृणा सुनिचेनो अपने आप को तिनके से भी छोटा करके माने दूसरा है तरोप सहिष्णु कष्ट मिले उसको भी सहन करता रहे भजन को नहीं और तीसरा है अमानना और मान देना स्वयं सारे गुणों का पात्र होते हुए भी अभिमान न रखना और दूसरे को तनिक तनिक्सा भी यदि तो उसका भजन है तो उसको आदर प्रदान करना ऐसे तीन व्यवहार जो रहनी हैं उन तीन रहनियों को अपनाते हुए माने विनम्रता सहिष्णुता और दूसरे को सम्मान प्रदान करना इन तीन वस्तुओं को अपनाते हुए यदि नाम संकीर्तन करेगा केवल इन तीन चीजों से काम नहीं चलेगा कोई यह कहेगा नाम संकीर्तन करे नहीं केवल नंबर बन जाए, केवल बन जाए या केवल दूसरों की प्रशंसा प्रशंसा में लगा रहे तो काम नहीं चलेगा मुख्य वस्तु है कीर्तनीय सदा मूल रूप में भजन में लगे और साथ के साथ में भजन के साथ में इन तीन चीज इनको साथ में अपनाते हुए चले ये विशेष रूप से आदत उपदेश दिया और नाम संकीर्तन वह प्रेम को उदय करेगा हृदय के जितने भी दोष हैं उन सबों को दूर करेगा ये सुन करके श्री रघुनाथ ने चरण में वंदना की महाप्रभु ने इनको आलिंगन किया और श्री स्वरूप गोस्वाई को सौंपा है श्री स्वरूप की ये अंतरण सेवा करते हुए विराजमान हो रहे ताय गौर हरि गो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री राधा हरि गोविंद जय जय राधा रमन गोविंद जय जय गौर हरीबो जय जय